श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग द्वितीय अध्याय अवतार जीवन में साधक भाव श्री रामकृष्ण देव के अंदर देव तथा मानव भाव का सम्मिश्रण पुण्य दर्शन श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग से कितार्थ हो हमने उनके जीवन तथा चरित्र का जितना ही अनुचिंतन किया है उतना ही उनमें देव तथा मानव इन दोनों भावों को विचित्र सम्मिश्रण को देख कर, हम मुग्ध हुए हैं माधुर्यपूर्ण सामंजस्य के साथ उस प्रकार की विपरीत भाव समष्टि का एक ही आधार में विद्यमान रहना कभी संभव हो सकता है उन्हें देखे बिना इस बात की हम धारणा नहीं कर पाते उनको देखकर ही हमें यह अनुभव हुआ है कि श्री राम कृष्ण वास्तव में देव मानव थे संपूर्ण देवत्व के भाव तथा शक्ति समूह मानव देव तथा भाव में आवृत्त होकर प्रकट होने पर जैसी अभिव्यक्ति होती है वैसे ही वे थे उनको प्रत्यक्ष कर ही हमें यह उपलब्धि हुई कि उन दोनों भावों में से किसी एक किसी का भी उन्होंने व्यर्थ अनुकरण नहीं किया है वह लोक हित के लिए ही मानव भाव को यथार्थ में स्वीकार कर उन्होंने हमें उस स्थिति से देवत्व में जाने का मार्ग दिखाया है साथ ही उनको अवलोकन कर हम यह समझ सके हैं कि पूर्व पूर्व युगों के समस्त अवतार पुरुषों के जीवन में भी उपरोक्त उन दोनों भावों का विचित्र समावेश निश्चित रूप से विद्यमान था श्रद्धा पूर्ण हृदय से किसी भी अवतार पुरुष के जीवन वृत्तांत का निरीक्षण करने पर हमें इस बात की यथार्थता का अनुभव हो सकेगा हमें यह दिखाई देगा कि वे हमारी भावभूमि में अवस्थित रहकर कभी जगत के समस्त पदार्थ का व्यक्तियों के साथ हम लोगों की तरह आचरण कर रहे हैं और कभी उच्च भावभूमि में वितरण करते हुए हम लोगों के अज्ञात अपरिचित भाव तथा शक्ति संपन्न किसी नवीन राज्य का समाचार हमें प्रदान कर रहे हैं उनकी इच्छा न रहने पर भी मानो कोई उन विषयों को एकत्रित कर उनके द्वारा ऐसा करा रहा है शैशवकाल से ही लगातार उनके अंदर यह धारा प्रवाहित होती रहती है किंतु शैशवावस्था में समय समय पर उस शक्ति का परिचय मिलने पर भी वह उनकी निजी शक्ति है तथा उनमें ही अवस्थित है इस बात को प्रायः वे समझ नहीं पाते हैं अथवा अपनी इच्छा मात्र से उस शक्ति का प्रयोग कर उच्च भावभूमि में आरूढ़ हो दिव्य भाव की सहायता से जगत के अंतर्गत समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों को देखने एवं उनके साथ तद अनुरूप आचरण करने में वे समर्थ नहीं होते हैं किंतु उस शक्ति के अस्तित्व को अपने जीवन में बारंबार प्रत्यक्ष करते हुए उसके साथ सम्यक रूप से परिचित होने की प्रबल उत्कंठा उनके हृदय में जागृत हो उठती है और वह उत्कंठा ही उनमें अलौकिक अनुराग उत्पन्न कर उन्हें साधन में नियुक्त करती है उनकी उस उस कंठा में स्वार्थ के नामगंध तक नहीं रहती है यहलोक या परलोक संबंधी किसी प्रकार के भोग सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा तो दूर की बात रही पृथ्वी के और व्यक्तियों के लिए कुछ भी हो या ना हो मैं मुक्त होकर भूमानंद में निमग्न रहूं, इस प्रकार का भाव तक उनकी उस उत्कंठा में दिखाई नहीं देता केवल जिस अज्ञात दिव्य शक्ति के निर्देशानुसार आजन्मववे असाधारण दिव्य भावों का अनुभव कर रहे हैं और स्थूल जगत के दृढ़ पदार्थ तथा व्यक्तियों की भांति भावराज्य स्थित समस्त विषयों के समान अस्तित्व को समय समय पर प्रत्यक्ष कर रहे हैं क्या वह शक्ति वास्तव में जगत की ओट में अवस्थित है अथवा अपनी कपोल कल्पना मात्र है इन सब तत्वों का अनुसंधान ही उस वासना के मूल में विद्यमान है ऐसा दिखाई देता है क्योंकि साधारण लोगों के प्रत्यक्ष तथा अनुभवादि के साथ अपने प्रत्यक्षादि की तुलना कर अल्प समय में ही उन्हें यह हृदयंगम हो जाता है कि वे आजीवन जगत के पदार्थ तथा व्यक्तियों को जिस तरह देख रहे हैं दूसरे लोग उस प्रकार देख नहीं पाते अथवा यो कहना चाहिए कि भाव राज्य की उच्च भूमि से जगत को देखने की सामर्थ्य उनमें नहीं के बराबर है केवल इतना ही नहीं किंतु इसके साथ ही साथ पूर्वोक्त तुलना के अनुसार उन्हें और भी एक बात की धारणा होती है उनको यह अनुभव होता है कि साधारण तथा दिव्य इन दोनों भूमि से जगत को दो प्रकार से देखने के कारण ही दो दिन के इस नश्वर शरीर में उपस्थित होने वाले आपात रमणीय रूप प्रसादी उन्हें साधारण मानवों की तरह प्रलब्ध नहीं कर पाते और निरंतर परिवर्तनशील संसार की विभिन्न अवस्थाओं में विपर्यस्त होने पर अशांति तथा निराशा की निबिड़ छाया उनके मन को आवृत्त नहीं कर पाती इसलिए पूर्वोक्त शक्ति को सम्यक रूप से अपनाकर इच्छा मात्र से भाव राज्य की उच्च तथा उच्चतर भूमि में स्वयं तो आरूढ़ हो जब तक चाहें वहाँ रहने एवं सभी को उस बात की शिक्षा प्रदान कर शांति का अधिकारी बनाने की चिंता में उनका करुणापूर्ण हृदय एक साथ निमग्न हो जाता है अतः उनके जीवन में साधना तथा करुणा की दो प्रबल धाराएं सर्वदा एक साथ प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है साधारण मानवों के साथ अपनी स्थिति के तुलनासार उनके हृदय में वह करुणा सत धाराओं में वर्धित हो सकती है किंतु उस प्रकार से ही उसकी उत्पत्ति होती हो सो बात नहीं उसे अपने साथ लेकर ही वे इस संसार में जन्म लेते हैं श्री रामकृष्ण देव के उस विषय संबंधी एक दृष्टांत का स्मरण कीजिए